लेकिन अब तुमने उनको रस उनका रस रसिक बना लिया है इसलिए तुम्हारा मन अब नहीं लगेगा अब तो ठाकुर की मंगलमय कृपा हो जाए तभी तुम्हारा मन लग सकता है तुमने अभ्यास अपना समाप्त कर दिया इसलिए लड़कपन से ठाकुर की भक्ति कराज धर्मान भागवता हो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रु लड़क पर से ठाकुर का भजन करो बालकों के मन में श्री प्रहलाद जी महाराज की बात गड़ गई अब महाराजशा जो, जो संडा की थी वो तो की उछले खूब संडा मर्ख जब आया तो जब कुछ किया तो गए अब महाराज डर गया कि कहीं ये सब मिलकर मुझे लपेट में ले ले महाराज अः भगा गया हिरन कसते हुए पाठशाला बिगड़ गई मेरी अब विरण कश्यप ने प्रहलाद को बुलाया बुला करके महाराज और उसका ओठ का है शरीर कांप रहा है, का है? दुष्ट है नहीं, नहीं परमात्मा यदि स सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्य थी में क्यों नहीं दिखाई पड़ता और उसका कहना देखो का खंभा था बना तो खंभा का था था पत्थर का का नहीं दक्षिण हाँ। दक्षिण में में भगवान को भी कहते हैं ठाकुर का नाम का गोस्वामी जी की दृष्टि से तो पत्थर का खंभा था श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो पत्थर का खंभा लिखा आपके महाराज उन्होंने कहा लिखा प्रीति प्रतीसी सब पाहन पूजने लागे। ये कहते हैं दाक्षि खंबा का था इसीलिए भगवान को कहते हैं, कहते नमः ऐसा तो काठ का खंबा था काठ का हो खंभा पत्थर का खंबा हो हमें कोई मतलब नहीं हम तो ये जानते हैं कि ठाकुर उसी से पैदा हुए हमें शास्त्रार्थ से कोई मतलब नहीं और न हमारा कोई मत है ना कोई वही मत है अगर पत्थर का खंभा मारो प्रमाण है गोस्वामी जी लिखा है कास्त का खंभा मारो प्रमाण है दक्षिणनाथ आज भी कहती हैं खंभा था उसमें बड़े जोर का मुक्का मारा महाराज स्तंभम तथा डाति बल स्व बड़े जोर का मुक्का मारा और जब मुक्का मारा महाराज जी तो बबू अजे नंद कटास्कुट तो एकदम उसमें बड़ी जोर की आवाज हुई और आवाज हो करके भगवान हो करके आकर के सामने पकड़ भगवान बोल भगवान था शाकुर सामने आ उसको अपने जागो पर लिटा लिया जागो पर लिटा करके डेहरी पर आ गए मकान के मैं बोल घर के भीतर हूं कि बाहर कहे कहीं नहीं संध्या का काल दिन है कि रात कहे न दिन है ना रात है के मुझे देख मैं पशु कि मनुष्य हूं अगर कहना चाहे मनुष्य हूं मनुष्य हूं तो ऊपर दिखा दिया अगर कहना चाहे पशु हूं तो नीचे दिखा दिया नीचे से मनुष्य ऊपर से पशु उसके वरदान की पूर्ति सब हो गई थी ठाकुर ने नक्शे उसका हृदय विदीर्ण कर दिया उसका उद्धार कर दिया महाराज और ठाकुर का बड़ा विकराल स्वरूप हुआ ठाकुर के उस विकराल स्वरूप को देखकर करके सारे देवता कांप उठे देवताओं ने श्री लक्ष्मी महारानी को भेजा लक्ष्मी जी आई बड़े गर्व के साथ सात्विक गर्व औत्य नहीं सात्विक गर्भ मेरे स्वामी है मैं अभी मना लूंगी ये गर्भ तो होने चाहिए ये गर्भ किस पत्नी में नहीं कोई पत्नी है बड़े गर्भ के साथ आई अभी मना लूंगी और जब ठाकुर के सामने आई तुम्हारा तो जो स्वरूप को देख के भगी और दूर जाके श्वास लेने लगी लंबी लंबी क्या बात स्वरूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यह स्वरूप मुझसे सहा नहीं जा रहा है मैं सह नहीं पा रही स्वरूप का सह मुझसे नहीं हो रहा श्री श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि त्रैलोक की, की शक्ति में कुंठा लग गया लक्ष्मी जी महाराज भय के द्वारा प्रकंपित हैं। अब श्री ब्रह्मा जी महाराज पांच वर्ष के बालक के सामने जाते बेटा तेरे पिता को मारा है तु जा तुमको मारा बला जी निर्भी निडर कोई चिंता नहीं करके ठाकुर के चरणों में गिरा और जो ठाकुर के चरणों में पड़े ठाकुर ने देखा है क्या मेरे मेरे चरणों में कैसा स्पर्श है और देखा कि बालक धूल मेरे चरणों में गिरे हुए बालक पहला मेरे चरणों में गिरे हुए राम जी बालक पहला मेरे चरणों में गिरे हुए अब तो ठाकुर के आंखों की लालिबा गायब हो गई अजस्त्र करुणा की वर्षा होने लग गई जिनके चरणों में बैठ के हमने श्रीमद भागवत पढ़ा है उनका भाव बड़ा विलक्षण कि भक्त की, भक्त ने जब ठाकुर के मंगल में पादार बिंदो में अपने अपना मस्तक रखा तो प्रहलाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है प्रशांतम आप जगह जगह पढ़िएगा प्रहलाद कभी अशांत नहीं प्रहलाद को कभी किसी ने अशांत देखा नहीं पढ़ा नहीं सुना तो भक्त प्रहलाद के जो प्रशांत परमाणु है वो भक्त प्रहलाद ध्यान देना भक्त प्रहलाद के जो प्रशांत परमाणु है भक्त प्रहलाद के मस्तक से निकल करके ठाकुर के चरणों में जाकर के और परमाणु ठाकुर को शांत बनाया ठाकुर को शांत बनाया ठाकुर में अपूर्व शांति आ गई महाराज अजस्य करुणा बिखेरते हुए प्रहलाद को उठा के गोद में ले लिया चूमने लग गए कितना सुंदर तेरा शरीर है रे कितना कोमल है कितना छोटा सा है तू इस राक्षस ने तेरे को कितना कष्ट दिया वेदम बपु क्वच वयस्कुमार में कोईता दारुण या मेरे लाल की दान यातना दे रहा था तुम सही रहे थे और मुझको आने में भी मेरे लाल मुझको विलंब हो गया देरी हो गई मेरे आने में जो मुझको देरी हो गई है, मेरे पुत्र मुझको क्षमा करमंग यदि समय विलंब दुनिया प्रार्थ क्षमा मांग रही थी वह बुद्धनाथ के चरणों में और श्री वैकुंठनाथ आमा मांग रहे हैं नन्हे से भक्त प्रहलाद के सामने भगवान ने कहा प्रहलाद जी से वरदान मांगो प्रहलाद जी ने कहा स्वामी मैंने व्यापार नहीं किया है मैंने भक्ति की यू आशीष आशा आस्ती न सृत्य प्रहलाद मेरे से वरदान मांगो कि स्वामी आप बार बार कहते हैं इसका मतलब मेरे मन में कुछ कामना जरूर है नहीं तो आप कहते क्यों स्वामी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे मन में कामना क्या है मैं कटोल की भी देखा तो मेरे मन में कामना दिखाई पड़ी नहीं स्वामी मेरी यही है बोलो कि मेरे मन में वो जो सुषुप्त कामनाएं हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूं उनका भी सर्वथा विनाश भगवान ने कहा तेरे मन में कामना नहीं है कामना तो मेरे मन में है कि तेरे ऐसा लायक बेटा मुझसे कुछ मांगे मेरे मन में कामना है प्रहलाद ने कहा फिर स्वामी आपने पुत्र कहा तो मुझे पुत्र की याद आ गई मुझे पुत्र ही बना मैं हिरण्य का पुत्र हूं स्वामी लेकिन आपकी कृपा के बिना पुत्र नहीं बन सकता मैं मैं उससे पैदा जरूर हुआ हूं कि पुत्र बनने में आपकी कृपा की अपेक्षा है स्वामी मेरे शरीर की धमनियों में हिरण्य का रक्त संचरित कर रहा है मैं उससे अलग नहीं हो सकता मैं हिरण्य का पुत्र ही रहूंगा स्वामी लेकिन अगर वह नरक चला गया तो मैं पुत्र नहीं रहूंगा पुत्र का मतलब है पूर्ण नरका जी पुत्र मुझे पुत्र बना दो स्वामी मेरे पिता की दुर्गति ना मुझे पुत्र बना भगवान ने कहा मैंने विधान विधान प्रस्त, पास कर दिया क्या विधान कि तेरे ऐसा भक्त पुत्र जिस खानदान में पैदा हो जाए उसकी इक्कीस पीढ़ियां अपने आप तर जाएंगी आज मैंने विधान पारित कर दिया प्रहलाद जी ने विधान राम जी प्रहलाद का रा, राज्य सिंहासन पर हुआ है, जी महाराज हिरण्यश्यप के राज्य पर बैठे ठाकुर वहीं पर ठाकुर वहीं इसके बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया भगवान वहीं से अंतरधान हो गए ठाकुर जी को प्रणाम किया प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी ने धर्म पूर्वक अपना जीवन निर्वाह किया इसके बाद कथा गृहस्थ धर्म बाणप्रस्थ धर्म सन्यासी धर्म ब्रम्हचारी धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के क्या कर्तव्य है इनका इनका प्रतिपादन करते हुए सप्तम स्कंध से निकल करके कथा आठवें स्क में चल रही है और आठवें स्कंध में अब एक कथा निकल करके गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करना चाहती है अब एक कथा दौड़ करके गरेंद्र की चरणों का स्पर्श करना चाहती है लेकिन भक्त के चरणों का स्पर्श भी जल्दी मिलने वाला तो है नहीं कुछ तो जरा सा समय चाहिए ही श्री सीताराम चंद्र भगवान की शरणागति ही मूल धर्म है जिसने भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त की उसको संसार में भटकना पड़ेगा बार बार भटक उसको दुनिया की बाधाएं सताती रहेंगी, वो व्याधि से भी दुखी रहेगा आधि से भी दुखी रहेगा और नाना प्रकार की उपाधियां भी उसको घेरे ही रहेंगी। अगर व्यक्ति चाहता है कि उपाधियों से मुक्त हो जाए आधी हमें सतावे नहीं व्याधि हमारे पास आवे नहीं उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवत शरणार भगवान के शरण में चले श्री गणेंद्र जी महाराज पहले राजा थे इंद्रदुंग नाम के राजा थे द्रविड़ देश भगवान के भक्त थे कमी एक थी कि साधना सुन के और पढ़ के ही करते थे किसी वैष्णव से विधिवत दीक्षा नहीं कर बड़े भक्त थे बैठे थे साधना कर रहे थे श्री अगस्त जी महाराज पधारे उठ करके खड़े हुए दीक्षा से इतना ही लाभ होता है अगर किसी वैष्णव से दीक्षा लोगे, तो परंपरा का ज्ञान होगा और जब परंपरा का ज्ञान होगा तो संतों के प्रति अत्यंत आदर का भाव होगा और जब संतों के प्रति आदर का भाव होगा तो ठाकुर उससे बहुत प्रसन्न होगा अगस्त जी ने देखा कहें तो खाली ग्रंथाभ्यास के द्वारा भक्ति इसने प्राप्त किया है अभी किसी संत के चरणों में बैठ करके इसने विधिवत दीक्षा नहीं कर अगस्त जी महाराज ने श्राप दे दिया आत्मस्मृति विनाशनी हाथी की योनि तेरे को प्राप्त हो हाथी बल एक दिन एक तालाब में प्यासे होकर के गए बहुत आर्त थी कृषिक थे अपने परिवार के साथ वहां पधारे तालाब में खूब स्नान किया जल पिया बच्चों को भी स्नान करा रहे हैं अपने सूर से उछाल उछाल करके जैसे संसारी लोग करते हैं वैसे स्वपुष्करेणो धृत शी निपाययन भी निपायन संस्पन गृही ठीक इसी समय में जब अपने परिवार में आनंद ले रहे थे परिवार को आनंद दे रहे थे परिवार की मस्ती में मस्त थे उसी समय अचानक ग्राह ने आकर के उनके चरणों को पकड़ यही जीव मात्र की अवस्था है हम अपने में मस्त रहते हैं मरते रहते हैं तो भी हमारा इतना बैलेंस है ये उसको दे देना ये उसको दे देना और कब काल आकर के अचानक आत्म पर आक्रमण कर देता है कुछ पता नहीं चलता है समय रहते हुए चेत जाओ ठाकुर के भजन में वृत्ति लगा लो ठाकुर के भजन में मन लगा लो आपका कल्याण हो गजेंद्र जी महाराज का चरण पकड़ लिया काल ने बड़ी कोशिश की गई अब यहां पर बड़ी लंबी कथा विद्वान तो लोग कहते हैं यहां थी पीछे हाथी के पीछे हाथी के पीछे हाथी के पीछे, पीछे हाथी है ना हजारों की संख्या में हाथी कोई पूछ पकड़ लिया कोई कुछ पकड़ लिया लंबी कथा है बहरहाल छो कोशिश तो सबने की जितने जाति भाई थे सबने कोशिश की और सब हार गए कि अभी हमसे छूटेगा नहीं तब फिर हो चले गए जो गजेंद्र जी थी वो टुकुट टुकुड़ देख रही हैं आंखों में आंसू भर करके अब कुछ कर नहीं पा गजेंद्र ने सोचा जब मेरे जाति के लोग मुझे झट छुड़ा न पाए तो बेचारे क्या करेंगे नमा ज्ञात आतुरंग गुतः कर प्रभव ग्रहेण पाशेण विधातुरावृत ये तो विधाता ने हम अंकम को ग्राह का पास दिया है इस साधारण ग्राह का पास नहीं है साधारण ग्राह हमारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी अति अतिबली हूं महाराज गजेंद्र ऐसे थे कि इनको देखकर करके बड़े बड़े सिंहों की दहाड़ बंद हो जाती थी ऐसा पुराणों का उल्लेख शास्त्र सिंह भाग जाते थे इनको देखकर। करके जहां सिंह हाथी का दुश्मन है हाथी के ऊपर आक्रमण करता है जजूथ मह पंचानन चली जाए लेकिन यह उल्टी बात है गजेंद्र को देख के सिंह भाग जाता है डर तो एक साधारण सा ग्राह मुझे पकड़ने ऊपर छुपा न पाऊ ग्राह ये तेरी शक्ति नहीं तेरा पौरुख नहीं ये तो विधाता का पास है विधा तुरा पूरा और जब विधाता का पास है तो मैं जाऊं कहां ब्रह्मा के लेख को तो कोई मिटा नहीं सकता अब मैं जाऊं कहां मत घबराओ काल से मत घबड़ाओ कर्म से मत घबराओ ब्रह्मा की लेखनी से हमारे शास्त्रों का दावा है वैष्णव भक्तों का दावा है कि निश्चित सिद्धांत है कि ठाकुर के चरण शरण में चले जाओ काल कर्म की गति रुक जाए विधाता के लेख मिट जाए निश्चित विधा तुर आवृता गजेंद्र ने सोचा मैं विधाता से आवृत हो गया विधाता का पास है ये उससे बन गया हूं अब मैं करूं क्या कि मेरी बुद्धि नष्ट हो जद्यप मैं हाथी की योनि में आकर के भी को भ्रष्ट नहीं किया था लेकिन आज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई स्वामी अब विदाता से नहीं कहते कि ही दिया है तो मैं तुसे क्या कहूंगा अब मैं उसके पास जा रहा हूं जो तुम्हारा भी शरण है अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसके जिसके एक एक रोमर में अनेक अनेक ब्रह्मा लटकते रहते हैं मैं उसके शरण में जा रहा हूं रूम रूम प्रतिला कोटि कोटि ब्रह्मंड अब मैं उसके शर्म में जा रहा हूं विधाता के पास हम कुछ चिंता नहीं उसकी नजर के ही दिद्धी दिद्धी नहीं नहीं। हो कही कहते बुद्धिर्पुंठिकाना समी बुद्धि विपुंठा मेरा बुद्धि पर समाप्त हो गया जब तो बुद्धि कुंठित हो गई तो समाता समाप्ता ममयुक्त बुद्धि से ही जो तो है बुद्धि नष्ट हुई इसलिए जुपति भी समाप्त होती कुछ और कर लो तो नानियत किंचित जाना और तुम कुछ जानता ही कुछ नहीं जानते कि एक जानता हूं कि तुम्हें वह शरण मम बस तुम ही मेरी रक्षक हो शरण मने घर भी होता है शरण मने रक्षक भी होता है शरणम गृह रक्षितो हो शरण मने, मने घर भी होता है स्वामी मेरे धाम भी तुम ही हो मेरे धन भी तुम्हें हो मेरे धर्म भी तुम्हें हो मेरे नाथ भी तुम्हें हो तुमे वो शरणम मेरे तुम्हें स्वामी मैं तुमको छोड़ के कहां जाऊं श्री गजेंद्र ने आतुर शरणागति स्वीकार शरणागति के कई प्रकार हैं इसमें आतुर शरणागति है जिस समय कोई चारा नहीं है उस समय ठाकुर का सहारा ले लो दावा है कि ठाकुर आपके पास आ जाए लेकिन एक बात है अपना बुद्धिबल न हो अपना युक्ति बल न हो अपना शक्ति बल न हो अपना धन बल न हो यहां तक कि अपना धर्म बल भी ना हो तब ठाकुर आते हैं कोई भी बल अगर है तो ठाकुर कहते लगा लो इसको भी कर लो फिर हम आएंगे तो वही इसको भी कर इसको भी देख लो सारी युक्तियां सारी शक्तियां सारी बुद्धियां जब समाप्त हो गई ठाकुर अब मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं या परंपरायणम अब मैं उनके शरण में जा रहा हूं भक्त को थे ही गुरु जन्म जी महाराज इसी अगस्त का श्राप नहीं हुआ हो कि अगस्त की दीक्षा हो गई मेरी बात समझना संत अगर एक थप्पड़ भी मार दे तो संत के थप्पड़ से भी कल्याण हो जाता है संत अगर कई दुर्वचन से प्रताड़ित कर दे आपको तो संत के दुर्वचन को भगवान का आशीर्वाद समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा श्री महर्षि अगस्त ने श्राप नहीं दिया दे करके इसके बुद्धि को शुद्ध कर दिया कि अगले जन्म में ठाकुर की प्राप्ति हो जाए तो पूर्व में जो स्तोत्र किया करते थे बुद्धि शुद्ध हो गई ठाकुर के चरणों में वही स्त्रोत्र निवेदन कर रहे हैं एवं व्यवसित हो बुद्धिया समाधाय मनोहित जजाप परमम जाप्यम जनम्य अनुशिक्षित समाधाय मनोहृ हृदय में मन का समाधान करके और पूर्व निश्चित बुद्धि के अनुसार श्री गजेंद्र जी महाराज सुंदर स्तोत्र करने लग गए स्वामी मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ मैं आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ ओम नमो भगवती तस्म उन भगवान को मेरा नमस्कार है कौन यत एक चिदात्मकम ये जितना भी प्रकाश दिखाई पड़ रहा है न इस तब तो हमारे स्वामी कही विषय करण सुर जीव समेता सकल एक के एक सचिता सब कर परम प्रकाशत जोई राम अनादि अवध पति सोई ये तिदात्मक पुरुष आय वो है कहा मेरे पास है, है पुरुषाय कैसे कहे आदि जाय परेश अभी भी मही मैं उनके मंगल चरणों का ध्यान कर रहा हूं बड़ी बढ़िया स्थिति की है पूज्य पाठ कलयुग के विश्वामित्रित्व कलियुग के बामन कलयुक्त के सुमा शिवाली जी महाराज कहा करती थी कि अगर व्यक्ति सांसारिक ऋण के भार से दबा है इस स्त्रोत्र का विधिवत अनुष्ठान करें ऋण समाप्त हो अगर व्यक्ति पारमार्थिक ऋणों के बोझ से दबा हुआ है और किसी ऋण का प्रतिकार नहीं कर पाया है इसका नित्य पाठ करें, इसका कल्याण होंगलमय स्त्रोत रहे है, जन इसका नित्य पाठ करें, गीता प्रसिद्ध द्वारा एक छोटी सी पुस्तिका गजेंद्र मोक्ष के नाम से प्रकाशित महोदय से इसका पाठ नित्य करना चाहिए शुद्ध करके इसका पाठ नित्य करना चाहिए गजेंद्र मोक्ष बड़ा पवित्र स्त्रोत रहे जरेंद्र मोक्ष बुद्धि शुद्ध करता है गवेंद्र मोक्ष आपकी सदगति प्राप्त कराता है गवेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला अंत में कभी अशुद्ध बुद्धि वाला नहीं होता है उसकी बुद्धि निर्मल हो गंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना वैष्णव मात्र को नहीं प्राणी मात्र को गवेंद्र मोक्ष का पाठ करना गवेंद्र जी महाराज की ये बड़े स्थिति है बड़ी आर्थिक स्थिति है खाली सूर थोड़ा थोड़ी सी बाकी है उस समय की स्थिति है थोड़ी सी सूर क्या बाकी है राम जी सीता राम जी सूर क्या बाकी है के उसका अहंकार गल गया उसका ममत्व गल गया उसका सारा संस्कार गल गया केवल एक मात्र भक्ति के संस्कार ही बचे और सब कुछ नहीं है सब कुछ बचा अहंता गल गई मंता गल गई बेटा भूल गया बेटी भूल गई परिवार भूल गया संसार भूल गया जाति भूल गई जाति भूल गई आदि भूल गई भूल भूल गई जा बचा क्या केवल भगवत स्मरण का संस्कार ही बचा मात्र भगवत स्मरण का और ऐसे संस्कारों से उन्होंने भगवान की स्तुति की ठाकुर बेहतर हुए हैं इंदिरा देवता भगवान की स्तुति करते हुए सामने खड़े हैं नारद जी वीणा की तंत्री प्रदर्शन करते हुए सामने तलपद का दान कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज सामने विष्ट सेठ जी महाराज उपस्थित हैं श्री लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही हैं। में ठाकुर के मन मनोभाव को समझ लिया गौर की बाहर आगे बढ़कर के ठाकुर को अपनी पीठ पर भगवान जरूर वाह होकर दौड़े और जब यहां पास में आए तो गजेन्द्र महाराज एक पुष्प लेकर के अपने सूर्य गणा जो ठाकुर आ रहे हैं स्वर्ण आप रहे बताऊ आप तो बैकुंठ से आ रहे आप तो तो निकल रही हा तब उपलब्ध जगन्वास स्त्रोत्र छंदो बल गुरु नम्यमान चक्रायुध चक्र को तैयार कर रखा है चक्रायुध चक्रायु आस भगमद आत और वो सोन सर सुरुबले नृहित आर्त झटकार दिया महाराज सोलत स्र सुब गृहता दृष्टि गुत्त्मति हरि